आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह काल्पनिक कहानी छोटे और बड़े अरे छोटे बड़े जी दादा जी मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहां आराम से रह सको जी दादा जी यहां जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है जाओ बेटा अब तुम खेलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे आओ जाओ बेटा हम खेलेंगे हम खेलेंगे सारा दिन खेलेंगे ओ भाई छोटे हां भाई बड़े आज हम पार्टी करते हैं हां हां भाई क्यों नहीं लेकिन पार्टी किस खुशी में हम यहां इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के हां भाई बड़े यह तो तुमने सही कहा या हमें कोई परेशानी नहीं हमें तो यहां खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है सही कहा भाई तुमने अब हम अपने और दोस्तों को भी यहां रहने के लिए बुला सकते हैं हां भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूंगा सभी मिलजुल कर रहेंगे रोज पार्टी करेंगे आहा हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे इस तरह छोटे और बड़े वहां बड़े आराम से रहने लगे क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहां रहने लगे सोचो हम सोचो सोचो हम नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूं वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनु के दांत में रहने वाले कीटाणु थे और चीनु चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए सो गई थी इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे सारे आ जाओ चुटकी चुन्नू मन्नू भैया आ जाओ पार्टी है हरियाली मिल गए मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली रोटी और चावल है और स्वादिष्ट है बहुत घूटे हां भाई बड़े चलो और कुरेटते हैं दांतों में हां लगता है कुछ और खाने को मिले एकोड़ों कीटाणुओं के शोर करने से चीनु के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है आ आ आ मां मां मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या दांत में दर्द आ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो मां मां मैं तो रोज ब्रश करती हूं तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश देखा अब दिखाओ जरा कहां है हो रहा है दर्द उफ आह मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैं मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूं तुम्हें परेशान मत हो दर्द ठीक हो जाएगा बस जल्दी से ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा बेटा चीनु की मां और चीनु डॉक्टर के पास जाते हैं नमस्ते डॉक्टर साहब अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी आइए आइए देखिए ना डॉक्टर साहब इसके दांत में दर्द हो गया है बस बस घबराओ मत बेटा सब ठीक हो जाएगा नाम क्या है तुम्हारा चीनु चीनु लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा अच्छा मुंह खोलो मुंह खोलो हां थोड़ा सा और हां 1 सेकंड बस ये लो इस पे दवा लगा देता हूं हां इसे खा के कुल्ला करो बस अब कुछ दर्द का हुआ बेटा हम्म हुआ ना हो जाएगा ठीक हो जाएगा देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना ये कीटाणुओं की वजह से है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे क्यों है ना कमला जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना हम क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है है ना कितने अच्छे लगते हैं दांत तो इसीलिए हमेशा दो बार एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए सही तरीका क्या पता है ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए ठीक है जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए समझे और हां समय-समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए कमला जी आगे से आप आग भी ध्यान रखिएगा जी बिल्कुल है ना डॉक्टर साहब क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं <laughs> डॉक्टर साहब <laughs> इसको मीठा बहुत पसंद है ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती समझ गया देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो चॉकलेट भी खा सकती हो मिठाई भी खा सकती हो लेकिन हां खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना हम्म और दांत अच्छे से साफ करके सोना जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश समझ गए ना और एक बात और अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए बिग चॉकलेट लेकर आओगी <laughs> लाओगी चॉकलेट <laughs> ये हुई ना बात <laughs> शाबाश जाओ शाबाश ये सारी बातें सुनकर चीनु के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं अरे भाई छोटे हैं हां भाई बड़े आप तो हमारे आराम के दिन गए हां हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे हां चलो दादाजी से चलकर हां चलो, चलो चलो दादाजी दादाजी जी, दादा जी।, दादा जी। भूख लगी है बहुत भूख लगी है भूख लगी है हाँ बेटा मैं समझता हूँ बेटा यह जगे अब बिल्कुल साफ सुत्री हो गई है और यहां खाने को भी अब कुछ नहीं रहा चलो हम किसी और दांत में चल कर वहां जगा बनाते हैं चलो चलो चलो चलो दार दार चलो दार दार चलो नहीं। नहीं। इस तरह सारे कीटाणु चीनु का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं चीनु भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती बच्चों अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी-अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें तो आप भी चीनु की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें छोटे और बड़े अभी आप सुन रहे थे यह काल्पनिक कहानी कलाकार सुचित्रा गुप्ता सुनील लोहिया प्रमीत शर्मा नीतू शर्मा ईशान और आरूप ध्वनिंकन अमिताभ भट्टी और बटी लैंगलिंगरो आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी